देवी भागवत आठवां स्कंध इलावृत वर्ष में भगवान शंकर द्वारा श्री हरि के संकरषण रूप की उपासना श्री नारायण कहते हैं नारद इस प्रकार महाभाग रुद्र भगवान शंकरषण की इलावृत वर्ष में उपासना करते हैं ऐसे ही भद्रासु वर्ष में धर्मपुत्र भद्रश्रवा और उनके कुल के प्रधान प्रधान सेवक भगवान वासुदेव की हैगरी संज्ञक सुप्रसिद्ध मूर्ति को अत्यंत समाधि निष्ठा के द्वारा हृदय में धारण करके उनकी स्तुति करते हैं सेवको सहित भद्रा श्रवा कहते हैं ओम नमो भगवते चित्त को विशुद्ध करने वाले ओंकार स्वरूप भगवान धर्म को नमस्कार है अहो भगवान की लीला बड़ी विचित्र है जिसके कारण यह जीव संपूर्ण लोकों का संहार करने वाले काल को देख भी नहीं देखता और दुक्ष विषयों का सेवन करने के लिए पापमय विचारों की उधेड़ पुन में लगा हुआ अपने ही हाथों अपने पुत्र और पिता महादी को की लाश को जलाकर भी स्वयं जीते रहने की इच्छा करता है विद्वान लोग जगत को नस्वर बताते हैं और सूक्ष्म आत्मज्ञानी ऐसा ही देखते भी हैं तो भी जन्म रहित प्रभो आपकी माया से लोग मोहित हो जाते हैं आप अनादि हैं तथा तो आपके कृत्य बड़े विस्मयजनक हैं मैं आपको नमस्कार करता हूं परमात्मन आप अकर्ता और माया के आवरण से रहित हैं तो भी जगत की उत्पत्ति स्थिति और प्रणय ये आपके ही कर्म माने गए हैं सो ठीक ही है इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है क्योंकि सर्वात्म रूप से इस कार्य कारण भाव से आप सर्वथा अतीत हैं आपका श्री मनुष्य और घोड़े का संयुक्त रूप है प्रलय काल में जब तमह प्रधान दैत्य वेदों को चुरा ले गए थे तब ब्रह्मा जी के प्रार्थना करने पर आपने उन्हें रसातल से ला कर दिया ऐसे अमोग लीला करने वाले सत्य संकल्प आपको हम नमस्कार करते हैं इस प्रकार भगवान हैग्रीव की स्तुति करते हुए भट भद्र श्रवस नाम वाले ये महात्मा गण भगवान श्रीहरि के गुणों का वर्णन करते हैं जो पुरुष इसके इस पावन चरित को पढ़ता या सुनाता है वह पाप रूपी फैचले से मुक्त होकर देवी के दिव्य धाम में चला जाता है श्री नारायण कहते हैं नारद हरिवर्ष खंड में भगवान ऋसिंह रूप से रहते हैं पापों को नष्ट कर देना इनका स्वभाव ही है भक्तों पर ये सदा कृपा करते हैं महाभागवत प्रहलाद के हृदय में इनके प्रति अन्य भक्ति है वे इनके गुणों को भली भात जानते हैं अतः परम योगी भगवान नरसिंह के इस प्रिय रूप के दर्शन करके दानवश्रेष्ठ प्रहलाद जी इनके गुणों का वर्णन करते हैं प्रहलाद जी कहते हैं ओम नमो भगवते नरसिंहाय नमस्ते, नमस्ते जसे आविर राविर भव आविराविर्भव भद्रदर्माशयान रंधय रंधय तमो ग्रस ओम स्वाहा अभय मात्मनि भूयिष्ठा ओम छम ओंकार स्वरूप भगवान ऋषि को नमस्कार है आप अग्नि आदि तेज के भी तेज हैं आपको नमस्कार है हे वज्रनख हे वज्रद्रष्टा आप मेरे सामने प्रकट होइए प्रकट होइए मेरी कर्म वासनाओं को जला डालिए जला डालिए मेरे अज्ञान स्वरूप अंधकार को नष्ट कीजिए नष्ट कीजिए ओम स्वाहा मेरे अंतकरण में अभेदान देते हुए प्रकाशित होने की कृपा कीजिए ओम छभो अखिल जगत का कल्याण हो दुष्टों की बुद्धि में शुद्ध भावना उत्पन्न हो सब प्राणियों में परस्पर सद्भावना विद्यमान रहे सभी एक दूसरे के हित का चिंतन करें हमारा मन शुभ मार्ग में प्रवृत्त हो और हम सबकी बुद्धि निष्काम भाव से भगवान श्री हरि में प्रवेश करे नाथ घर स्त्री पुत्र धन और भाई बंधुओं में हमारी आसक्ति न हो आसक्ति हो तो केवल भगवान के प्रेमी भक्तों में ही